भाषार्थ, भारती देवी, सूर्य दिप्ति हमारे यज्ञ में जल्द आए मनुष्य की भांति इस यज्ञ की बात का स्मरण करके इला देवी यहां आगमन करें तथा सरस्वती देवी भी शीघ्र आएं उत्तम कार्य करने वाली ये तीनों देवियां इस यज्ञ में आकर सुखप्रद आसन पर विराजें भाषार्थ जो तसता देव संसार को उत्पन्न करने वाले इन द्यावा पृथ्वी को नाना प्रकार के रूपों से सुशोभित करता है तथा जो सभी भुवनों को अनेक पदार्थों से सुशोभित करता है हे होता तू ज्ञाता श्रेष्ठ कामना वाला और यज्ञशील है इसलिए इस यज्ञ में आज उस तस्ता देव की यथा योग्य उपासना पूजा कर भाषार्थ हे यूप तू स्वयं अपने सामर्थ्य से ऋतुओं के अनुसार देवों के लिए अन्न आदि एवं अन्य होमिय द्रव्य श्रेष्ठ प्रकार से लाकर प्रदान कर वनस्पति शमीता देव और अग्नि मीठे घी से हवि आस्वादन करें भाषार्थ उत्पन्न होते वह देवों का अग्रणी हुआ, बाद में इस यज्ञ के मुख्य स्थान में होता की इच्छा के अनुसार वेद मंत्र का उच्चारण हो, स्वाहाकार से अग्नि में अर्पित किया हुआ हवि देव भक्षण करें, एकादशोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हेस्तोताओं जैसी जैसी मानवों की बुद्धियां होती हैं वैसी वैसी ही स्तुति करो हम यथार्थ स्तोत्रों से इंद्र को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं वह बलवान एवं ज्ञाता है इसलिए वह स्तोता भक्तों को चाहता है भाषार्थ जल स्थान का अंतरिक्ष का धारक वह इंद्रप्रताशता है वह विख्यात है तरुण गाय के उत्पन्न वह बड़े गर्जन से सबसे ऊपर विराजता है तथा महान लोकों को भी व्याप्ता है भाषार्थ इस स्तोत्र का स्रमण इंद्र ही जानता है वही जयशील तथा उसने ही सूर्य का मार्ग बनाया है अविनाशी विजयी इंद्र ने सेना को प्रकट किया तथा यज्ञ में आगमन किया वह स्वर्ग के प्रभु एवं गायों के अधिपति हुआ वह चरंतन ए भासार्थ इंद्र ने अंगिरों से स्तुत होकर महान जलकुंड बादल का कार्य अपने महान सामर्थ से नष्ट किया तथा उसने ही विपुल जल निर्माण किया जो सत्य रूप दुलोक में सबके धारक बल को धारण किया भासार्थ इंद्र दुलोक एवं पृथ्वी दोनों का प्रतिनिधि है इसलिए वह सभी यज्ञों को जानता है वह शुष्कता वह सूर्य द्वारा विस्तृत आकाश एवं पृथ्वी को प्रकाशित करता है वृष्टि अन्न आदि से संपन्न करता है संस्थापकों में अत्यंत श्रेष्ठ संस्थापक ने संपूर्ण विश्व को ऊपर धारण कर रखा है भाषार्थ हे इंद्र वृत्रहंता तुमने वज्र से वृत्र का संहार किया हे धर्षणशील इंद्र अज्ञानी अप्रकाशित एवं वर्धिष्णु उसकी कुटिल मायाओं को समर्थ वज्र द्वारा यहां तुमने नष्ट कर डाला और हे ऐश्वर्यवान इंद्र बाहुओं में बल पराक्रम युक्त हुआ भासार्थ जब उषाएं सूर्य के साथ मिलती हैं तब सूर्य की किरणों ने आश्चर्य कारक अद्भुत वर्णों की शोभा प्राप्त की बाद में जब आकाश में नक्षत्र नहीं दिखाई देता कोई भी नहीं जानता यह सत्य है भाषार्थ जो जल इंद्र की आज्ञा से बहने लगा था उनमें से आरंभ दशा में ही पहले का जल बहुत दूर हो गया था हे उदक तुम्हारा आरंभ का अग्र का भाग कहाँ है मूल भाग कहाँ है तथा तुम्हारा मध्य भाग कहाँ है तथा निश्चय से अंत भाग कहाँ है भाषार्थ हे इंद्र जब दृत्रस जलधाराओं की नदियों को तुमसे मुक्त प्रकट किया, तब वे बहुत जोर से वेग से सब ओर बहने लगी तथा जो इंद्र की कामना से मुक्त हो जाती हैं, वे अनंतर बहुत शुद्ध जलयुक्त होकर बड़े वेग से एक स्थान पर नहीं ठहरती भाषार्थ एक साथ मिलकर बहने वाली नदियाँ, जलधाराएँ, कामातुरा स्त्रियों की भांत शत्रुओं को शिथिल करने वाला तथा शत्रुओं की नगरियों का नाशक इंद्र सदैव ही इन जलों के स्वामी हैं हे इंद्र हमें पृथ्वी पर के नाना प्रकार के ऐश्वर्य संपत्ति प्राचीन मृदु स्तोत्र एवं घर प्राप्त हों द्वादशोत्तर शततम सूक्तम भासार्थ हे इंद्र तू अभिषेक किए हुए सोम रस को अपनी इच्छा नुसार ग्रहण कर प्रातः काल में प्रस्तुत सोम सबसे पहले तेरा ही है तेरा ही सबसे पहले पान करना उचित है हे वीर इंद्र तू शत्रुओं के संहार के लिए उत्साहित हो तेरे पराक्रमों का वर्णन हम वेद मंत्रों से करते हैं भासार्थ हे इंद्र मन से भी बहुत वेगवान उससे तुम हमारा सोम प्राप्त करने के लिए पीने के लिए आ तेरे रथ के घोड़े शीघ्र ही जिन बलशाली अस्वों से प्रसन्न होकर तू जाता है भासार्थ हे इंद्र सुवर्ण की भाद सूर्य के तेज से तथा उत्तमोत्तम रूपों से तू अपने शरीर को विभोषित कर हम मित्रों से बुलाया जाता हुआ देवों के साथ तू सदैव हमारे साथ रहकर इस यज्ञ में बैठ तथा सोमपान से आनंदित हो भासारथ हे इंद्र जिस तेरे सोमपान से मत होने पर महिमा होती है तेरे उस महिमा को सामर्थ्य को ये महती द्यावा पृथ्वी भी आकलन नहीं कर सकती तू अपने प्रिय अश्वों को रथ में जोतकर प्रीतिकारक अन्न को सोमयुक्त यज्ञ सामग्री को लक्ष्य करके हमारे यज्ञ स्थान में आओ भासारथ हे इंद्र जिसका सोमपान करके उन आश्रय कारक युद्धोपयोगी साधनों से हर्ष होकर शत्रुओं को बार-बार नष्ट करता है वह सोम तेरी प्रसन्नता के लिए ही अभिशुषित किया गया है वह यजमान तेरे लिए ही श्रेष्ठ स्तुति प्रेरित करता है भासार्थ हे इंद्र हे सौ यज्ञ करने वाले इंद्र यह तेरा चिरकाल से ही प्राप्त पात्र है इससे सोम का सेवन कर यह मद कर एवं मीठा सोम रस से परिपूर्ण भरा हुआ है जिसको सब देव भी सदैव चाहते हैं भासार्थ हे तेजस्वी हे कामनाओं के वरषक हवि युक्त भक्तगण नाना प्रकार से तेरी ही स्तुति करके तुझे ही बुलाते हमारे ये यज्ञ कार्य तेरे ही लिए अत्यंत मीठे सोम रस से युक्त हैं इसलिए तू उनमें प्रसन्न हो भाषार्थ हे इंद्र तेरे सबसे पहले किए उत्तम कार्य को पुरातन पराक्रमों को अभी मैं वर्णन करता हूं जल की दृष्टि करने के लिए तुमने मेघ को वज्र से फोड़ा था तथा बृहस्पति के लिए गाय की प्राप्ति सुगम भाषार्थ हे संगों के स्वामिन गणों के मध्य में स्तुति सुनने के लिए बैठ क्रांत दर्शी दर्दानों के मध्य तुझको सबसे श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं तेरे बिना कुछ भी क्या पास क्या दूर नहीं किया जाता है हे धनवान इंद्र तू महान पूज्य स्तुत्य अर्चनीय हमारे इस को अनेक रूप वाला कर भाषार्थ हे धन हम प्रार्थना करने वाले को तेज युक्त वा विख्यात कर, हे मित्र, हे धनों के स्वामी, तू हम अपने मित्र के इस तोत्रों को जान, हे युद्ध कर्टा, हे सप्ट के बल वाले, तू संग्राम कर, और प्राप्य स्थान में भी हमें ऐश्वर्य के भागी कर, दशमो नुवाकः त्रयो दशो तर्षततम सुक्तम् भाषार्थ उत्तजक द्यावा पृथ्वी सब देवों के साथ इंद्र के शत्रुओं के शोषक बल की रक्षा करें जब महान कृत्यों को करने वाला इंद्र अपनी श्रेष्ठ महिमा को सामर्थ्य को प्राप्त करता है तब कर्तत्वान् वह सोम का सेवन कर दधिगत हुआ भाषार्थ विष्णु ने मीठे सोम के लता� खंड को इंद्र की उस महिमा का नाना प्रकार से वर्णन किया स्तुति की धनमान इंद्र सहयोगी देवों के साथ जाकर वृत्र का संघार करके सबसे स्वेस्त हुआ भाषार्थ संग्राम के लिए अस्त्र शस्त्रों को धारण करता हुआ इंद्र जब प्रतिकार के लिए सामने से आने वाले शत्र वृत्त के साथ युद्ध करता है तब उसकी प्रसिद्धि के लिए मैं त प्रबल इंद्र इस समय में मेरे महान सामर्थ्य एवं ऐश्वर्य को सभी मरुद्गण एक साथ अपने पराक्रम से बढ़ाते हैं। भाषार्थ उत्पन्न होते ही इंद्र ने शत्रुओं को बहुत पीडित किया तथा समर्थ वीर इंद्र युद्ध को लक्ष्य करके अपने पराक्रम को श्रेष्ठ रीति से प्रकाशित करता है। उसने मेघ को वर्षा के लिए चिन्ह भि� हाँ दिया अपने उत्तम कार्य कौशल से विस्तृत सर्ग को स्थिर किया